माँ की बातें श्री महेंद्रनाथ गुप्त बरिशाल माँ के समीप रहकर जब ध्यान करने पर अधिक फल होगा यह सोचकर जयराम बाटी में एक दिन मैंने खूब ध्यान जप का अभ्यास किया उस दिन प्रणाम करते समय माँ ने कहा माँ के पास आए हो तब इतने ध्यान जप की क्या आवश्यकता मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कर रही हूँ अभी खाओ पियो निश्चिंत मन से आनंद करो अगले दिन इच्छा हुई कि माँ के चरणों में फूल चंदन चढ़ाऊँ लेकिन इस प्रदेश में यह सब कहाँ से पाऊँगा मैं ऐसा सोच ही रहा था कि माँ ने उसी समय मामा लोगों की एक छोटी लड़की से फूल चंदन भिजवाकर मुझे खबर भेजी लड़का यदि अंजलि देना चाहता है तो अभी आकर दे सकता है तीसरे दिन माँ पैर के दर्द से पीड़ित थी थोड़ा बुखार भी था दिन के प्राय 10 बजे कोई एक भक्त ने जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानता था मां को आकर प्रणाम किया इस पर मां ने कहा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है पैर छूकर प्रणाम मत करो ठाकुर ऐसे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे विलास महाराज वहीं पर थे उन्होंने मां से पूछा शास्त्रों में है न कि बीमारी में अथवा सोए रहने पर प्रणाम नहीं करना चाहिए वैसा करने से क्या होता है तुरंत मां ने कहा हाँ बेटा ऐसा करने से बीमारी स्थायी हो जाती है किसी को उसकी बीमारी के समय प्रणाम करना उचित नहीं इसके प्राय तीन वर्ष बाद बड़े दिन की छुट्टियों में मां के जन्मतिथि के अवसर पर उनका अंतिम दर्शन प्राप्त किया उत्सव के दिन मां ने सुबह मुझसे और कोलपाड़ा मठ के किसी साधु से कहा तुम लोग कंारपुक में शिव शिवराम दादा के पास जाओ वह तुम लोगों को एक कलशी दूध खरीद कर देगा और कुछ फूल का जुगाड़ कर देगा तुम लोग जल्दी से उसे लेकर लौट आओ विलास महाराज ने कह दिया खाने में देरी होने से माँ को कष्ट होता है इसलिए तुम लोगों को 9 बजे के भीतर ही लौटना होगा नहीं तो माँ को अंजलि नहीं दे पाओगे लेकिन हम लोगों को वापस लौटते साढ़े ग्यारह बज गए अब अंजलि नहीं दे पाएंगे सोचकर बहुत दुख हुआ विलास महाराज ने देर करने के लिए हम लोगों की भर्सना करते हुए कहा माँ तुम लोगों की बाट जो रही है ठीक उसी समय माँ ने कहीं से आकर मेरे सिर पर से फूलों की डाली ले ली और बोली ये तो बहुत सुंदर फूल है इनके द्वारा पहले ठाकुर की पूजा करनी होगी तुम लोग जल्दी से नहाकर आओ नहाकर आने पर देखा ये फूल माँ ने हम लोगों के लिए ही अंजलि देने के लिए सजा कर रखा है माँ के इस अहेतुक स्नेह को देखकर कर हम लोग मुग्ध हो गए